संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व यजाति का स्वर्गवास इंद्र से बातचीत पतन सत्संग और पुनः स्वर्गगमन वैशम जी कहते हैं जन्म विजय राजा यजाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे वहां इंद्र साध्य मरुत वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए एक दिन वे घूमते घामते इंद्र के पास आए तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा राजन जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया यति ने कहा देवराज मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरो मैं तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे देखो भाई क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ है और असहिष्णु से सहिष्णु मनुष्यतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ है किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है मनभेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए अनुचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुँचता हो ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं जो अपनी कड़वी तीखी और मर्मस्पर्शी बातों के कांटे से लोगों को सताता है उसको देखना भी बुरा है क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिसाचनी को ढो रहा है ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करे ही पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करे। दुष्ट लोग कोई कड़वी बात कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए वाणी से भी वाण वृष्टि होती है जिस पर इसकी व्यवचारें पड़ती है वह रात दिन सोच में पड़ जाता है इसीलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बरताव हो यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो सारांश यह कि कठोर वाणी न बोले मीठी वाणी बोले सम्मान करे दान दे और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है यति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा नहुसनंदन आपने गृहस्थाश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन करके वान प्रस्थाश्रम स्वीकार किया था मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं याति ने कहा देवता मनुष्य गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता इंद्र ने कहा राम राम तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है अपने मुंह अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही जाओ यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो ययाति ने कहा ठीक है यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा अच्छी बात है इसके पश्चात राजा ययाति पवित्र लोकों से चित्त होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक प्रतर्दन वसुमान और शिवी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा युवक तुम्हारा रूप इंद्र के समान है तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं तुम जहाँ तक आ गए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ इन सतपुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल भाका नहीं कर सकता दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय हैं सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो तो अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ ये आती ने कहा मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग से च्युत हो रहा हूँ में अभिमान था अभिमान नरक का मूल कारण है सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो धन धान्य की चिंता छोड़ कर अपने आत्मा का हित साधन करता है वही समझदार है धन पाकर फूलना नहीं चाहिए विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा दैव की गति बलवान है ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए दुख से जले नहीं सुख से फूले नहीं दोनों में समान रहे अष्टक मैं इस समय मोहित नहीं हूँ मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा ही सकता ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ अष्टक मैं सुख दुख दोनों की अनित्यता जानता हूँ फिर मुझे दुख हो तो कैसे क्या करूँ क्या करके सुखी रहूँ इन झंझटों से मैं उन्मुक्त रहता हूँ इसलिए दुख मेरे पास पटकते नहीं अष्टक ने पूछा आप तो अनेक लोक में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारदादि के समान भाषण कर रहे हैं तो बताइए आप प्रधानतः किन किन लोकों में रहे यह आती ने उत्तर दिया मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था मैं एक सहस्त्र वर्ष तक महत लोकों में रहा और फिर योजन लंबी चौड़ी द्वार युक्त इंद्रपुरी में एक सहस्त्र वर्ष तक रहा तदनंतर प्रजापति के लोक में जाकर वहां भी एक सहस्त्र वर्ष रहा मैंने नंदनवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया वहाँ मैं सुखों में आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूँ जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं वैसे ही पुण्य क्षीण हो जाने पर इंद्रादि देवता भी परित्याग कर देते हैं अष्टक ने पूछा राजन किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है वे तप से प्राप्त होते हैं या ज्ञान थे यजाति ने उत्तर दिया स्वर्ग के साथ द्वार हैं दान तप श्रम दम लज्जा सरलता और सप प्रदया अभिमान से तपस्या क्षीण हो जाती है जो अपनी विद्वत्ता के अभिमान में फूले फूले फिरते और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती उनकी विद्या भी मोक्षदान में असमर्थ रहती है अभय के चार साधन है अग्निहोत्र मौन वेदाध्ययन और यज्ञ यदि अनुचित रिश्ते अहंकार के साथ इसका अनुष्ठान होता है तो ये भय के कारण बन जाते हैं सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूँगा मेरी यह प्रतिज्ञा है इस तरह की बातें बड़ी भयंकर है इनका त्याग ही श्रेयस्कर है अष्टक ने पूछा ब्रह्मचारी गृहस्थमान प्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होता है जयाति ने कहा जो ब्रह्मचारी आचार्य के आज्ञानुसार अध्ययन करता है जिसे गुरुसेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती जो आचार्य से पहले जागता और पीछे सोता है जिसका स्वभाव मधुर होता है जो इंद्रियजयी धैर्यशाली सावधान तथा प्रमाद रहित होता है उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है अतिथियों को खिलाता है किसी की वस्तु उसके बिना दिए नहीं लेता वही सच्चा गृहस्थ है जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीव का चलाता है पाप नहीं करता दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता थोड़ा खाता और नियमित चेष्टा करता है वह वान प्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है जो किसी कला कौशल भाषण चिकित्सा कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता समस्त सद्गुणों से युक्त जितेंद्रिय और असंग है किसी के घर नहीं रहता थोड़ा चलता है अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है वही सच्चा सन्यासी है इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद ये ययाति ने कहा देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं मैं अब गिरूंगा इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सतपुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है अष्टक ने कहा स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहाँ भी मुझे पुण्यकर्मों के फलस्वरूप जाना है उन्हें मैं आपको देता हूँ आप गिरे नहीं जजाति ने कहा मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं मैं दान कैसे लूं? इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं प्रतर्दन ने कहा मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग लोक में जिन जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है मैं आपको देता हूँ आप यहाँ न गिरें स्वर्ग में जाएँ जजाति ने कहा कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता छत्री होकर दान लेना यह तो बड़ा अधर्म कार्य है अब तक किसी श्रेष्ठ छत्री ने ऐसा काम नहीं किया है फिर मैं ही कैसे करूं? वसुमान ने कहा राजन मैं अपने सभी लोग आपको देता हूं। आप यदि इसे दान समझकर लेने में हिचकते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए ये आती ने कहा यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते मैं ऐसा कैसे करूं? शिवि ने कहा महाराज मैं ओसीनर शिवी हूं आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए मैं उन्हें आपकी भेंट करता हूं आप न भी लें तो भी मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता ये राति ने कहा तुम बड़े प्रभावशाली हो परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता अष्टक ने कहा अच्छा महाराज आप एक एक के पुण्यलोक नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं आती ने उत्तर दिया भाई तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो सतपुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूँ अष्टक ने कहा महाराज ये आकाश में सोने के पांच रथ किसके दिख रहे हैं क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोगों की यात्रा होती है याति ने कहा हाँ ये सुनहले रथ तुम लोगों को पुण्य पुण्यलोकों में ले जाएंगे अष्टक ने कहा आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए हम लोग भी समय पर आ जाएंगे याति बोले हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली इसलिए चलो हम सब साथ ही चले देखते नहीं वह स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है अष्टक प्रतर्दन वसुमान और शिवी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था औसी नर शिवि का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा राजन इंद्र मेरा प्रिय मित्र है मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उससे पास पहुंच जाऊँ पहुंचूंगा। यह शिवि का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है याति ने कहा शिवि ने अपना सर्वस्व सत पात्रों को दे दिया था दान तपस्या सत्य धर्म ऋषि, श्री क्षमा सौम्यता सेवा की अभिलाषा ये सभी गुण शिवि में विद्यमान है इतने पर भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है इसी से वह सबके आगे बढ़ गया है अब अशक ने पूछा राजन सच सच बताइए आप कौन और किसके पुत्र हैं आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा छत्री में अब तक नहीं सुना गया ययाति ने उत्तर दिया मैं सम्राट नहुस का पुत्र ययाति हूँ मेरा पुत्र पुरु है मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था देखो तुमसे गुप्त बात भी बतलाए देता हूँ क्योंकि तुम अपने हो मैं तुम लोगों का नाना हूँ इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए